आपने सुना शिमत भागवतम के 11वें के 9वें अध्याय में और उससे पहले 8वें अध्याय में भी कि कैसे दत्तात्रेय जी ने अनेकानेक शिक्षाएं दी उन्होंने अनेका अनेक शिक्षा गुरु बनाए आप उनके विषय में सुनते चले आए हैं और यह भी आप जानते हैं कि दत्तात्रेय की कथा को भगवान श्री कृष्ण कि दत्तात्रेय जी की भेंट उनके पूर्वज यदु महाराज से हुई थी और यदु महाराज जी ने दत्तात्रेय जी की सीख को ग्रहण किया और वो भी अनासक्त हो गए तो ये सब बताने के बाद अब श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 10वें में भगवान श्री कृष्ण को अनेक अनेक उपदेश दे रहे हैं क्योंकि आपको ये भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से अपनी लीला समेटना चाह रहे थे उस समय उद्धव वहां जा पहुँचे और उद्धव जी की विनती पर भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं तो आज दशम अध्याय में लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता बता रहे हैं क्योंकि इंसान या तो इस लोक के भोग की तरफ बहुत वो स्वर्ग के भोगों के तरफ बहुत आकर्षित होता है। लेकिन चाहे इस लोक के भोगों चाहे स्वर्ग लोक के भोगों दोनों ही असार हैं बेकार हैं और साथ नहीं जाते और हमेशा के लिए नहीं मिलते। श्री भगवान आज यही बता रहे हैं। प्रथम श्लोक से लेकर पांचवें श्लोक तक उन्होंने ये बात कहीं। मायो दिति� कुलाचारमा कामात्मा समाचरित अन्वीक्षित विशुद्धात्मा देहिनाम विष्यात्मानाम गुणेषु तत्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम् सुप्तस्य विश्यालोकोध्यायेतो वा मनोरधा नानत्मक्त्वाद विपलस्तथा भेदात्मधीरगुणहै इस तरीके से पांच विश्लोक तक भगवान ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी है जहां वो कह रहे हैं कि प्यारे उद्धव साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर, यानी भगवत गीता और पांच रात्र आदि में जो कुछ मैंने कहा है, जो उपदेश दिया है, उन उपदेशों का पालन करते हुए अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें, साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध ना हो, वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदा� तो भगवान ने यहाँ बताया कि भगवत गीता में और अन्य शास्त्रों में मैंने अनेक अनेक उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का पालन करना होगा और ये भी देखना होगा कि उन उपदेशों का पालन इस तरह से हो कि निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार जो सदाचार है उसका भी अनुष्ठान होता रहे, है ना? क्योंकि जब कोई शुरुआत में भजन में लगता है, तो सब कुछ छोड़कर वो भजन में लग जाए ऐसा नहीं हो पाता। और यूँ भी भगवान ने जो समस्त वर्णाश्रम बनाए हैं, तो वो गुण कर्म विभागशा, यानी गुणों और कर्मों के आधार पर बनाए हैं। जन्मजात कोई वर्णाश्रम होता नहीं है, गुण कर्म के आधार पर कोई व जो जो हमारा स्वभाव है उसके अनुसार हम अपने वड़ा धर्म का अगर पालन कर रहे हैं तो ठीक है लेकिन रहे निष्काम भाव से ही इसमें जुड़े हुए ऐसा ना हो कि वहां कामनाएं आ जाएं सकामता आ जाए सकामता आने से फिर फंसने का डर रहता है यानी सकामता आने से वहां लाभ लेने की इच्छा उत्पन्न होने से वहां आनंद लेने की इच्छा उत्पन्न होने से फिर उसके सुख और दुख में हमें लिप्त होना पड़ता है तो इसीलिए भगवान ने कहा निष्काम निष्काम भाव से तुम मेरे आश्रित हो करके अपने धर्म का पालन करना तो यहाँ गौड़तलब बात यह है कि निष्काम भाव से अपने वणाश्रम से जुड़े रहें लेकिन जो सकामता है जो काम है वो हो भगवान के चरणों में काम मतलब प्यार प्रेम प्रेम हो भगवान के चरणों में तो अब निष्काम कैसे हुआ जाए दूसरे श्लोक में भगवान ने बता दिया निष्काम होने का उपाय ये है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित में ये विचार किया जाए कि जगत के शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयातन करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो ये होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख, तब निष्काम हुआ जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरा आशय ले लेते हो, तो बाकी सब जगह निष्काम भाव से जुड़े रहना, परंतु नि� सुख उठाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है ही हम सुख लेना चाहते ही हैं तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपने स्वधर्म का पालन करता चला आए हु? तो क्या होगा उसका चित्त धीरे-धीरे शुद्ध होने लगेगा अपने स्वधर्म का पालन करने में उसको अपने सुख की ओर नहीं देखना है भगवत सुख की ओर देखना है अगर वो भगवत सुख की ओर देखे और निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का पालन करेगा तो उसका चित्त शुद्ध होगा ही। तब भगवान कह रहे हैं उस शुद्ध चित्त में एक विचार उसको करना पड़ेगा। क्या विचार करना पड़ेगा? यही देखना होगा कि जगत के जितने भी विषयी प्राणी हैं वो क्या कर रहे हैं। अपने आसपास देखना होगा कि जगत के विषयी शब्द, यानी इस जगत के शब्द जिसमें भगवान का वर्णन नहीं है, वो है जागतिक शब्द, वो है विषय। और स्पर्श या फिर जगत का जो रूप है, जो कि बिखरा हुआ है हर जगह हम देखते हैं, उन सब को लोग सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, तो उसको बड़े गौर से देखना होगा। कि देखो यहां का जो शब्द है जिसमें भगवत चर्चा नहीं है भगवत वर्णन नहीं है यहां का जो रूप है जिसमें भगवत रूप हमें नहीं दिख रहा है जहां हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहे हैं उस रूप को प्राप्त करके या उस स्पर्श को प्राप्त करके तो ये जो जागतिक रूप शब्द स्पर्श आदि है जिसको दुनिया सत्य समझकर भाग रही है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ इसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है, क्योंकि इसको सत्य समझा जा रहा है। और क्यों प्रयत्न होता है? क्या उद्देश्य होता है? तो भगवान श्रीकृष्ण कह रहे हैं, इसमें उद्देश्य यही है कि सुख मिले, परंतु मिलता दुख है। फिर तीसरे श्लोक में भगवान ने कह दिया, सु ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जाग्रत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेक प्रकार के विषयों का अनुभव करता है परन्तु उसकी वो सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेदबुद्धि भी व्यर्थ ही है क्योंकि ये भी इंद्रि� पूर्ववत असत्य ही है तो देखिए यहां भगवान ने दो बात बोली पहले तो यही कि जागतिक रूप को पकड़ने की स्पर्श को पकड़ने की शब्द को पाने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसे दुख मिलता है और दूसरी बात यह कि जब कोई व्यक्ति विचारशील हो जाए हमने पिछले उपदेशों में जाना जहां दत्तात्रयजी ने बताया कि जो मनुष्य योनि है ना उसके अंदर एक बड़ी खूबी ये है कि उसमें विवेक होता है है ना विवेक उज्ञान प्राप्त कर सकता है वो सोच सकता है वो अनुभव कर सकता है तो अनुभव क्या करना होगा सोचना होगा कि जब हम सो रहे होते हैं और हमें सपना आता ह� वो सपना अवास्तविक होता है, असत्य होता है, है ना? लेकिन जब हम सोते हैं तो वो सपना सत्य महसूस होता है। उस समय भी हमें अनुभव होते हैं अनेक प्रकार के। और इसी तरह जब कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, तो मन ही मन वो अनेक प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, है ना? अनेक अनेक लोगों के बारे में सोचता है संगस्तेशु भिजाएँ ते संगाद संजाएँ कामा कामाद क्रोध भी जाएँ ते श्रीमद् भगवद्गीता में भगवान ने कहा कि जितना हम किसी विषय का ध्यान करेंगे उतना उसे अनुभव करने लगेंगे हु? और उतना ही हमारा मन उस विषय के पीछे भागेगा लेकिन ये सारी कल्पना वस्तु शून्य है इसीलिए व्यर्थ है वस्तु शून्य का मतलब क्या होता है? क्या है वस्तु? वस्तु का अर्थ होता है अगर किसी चीज का अस्तित्व भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यकाल तीनों कालों में एक जैसा रहे, एक रस रहे, उसे कहते हैं वस्तु। श्रीमद् भागवतम में बताया गया, श्रीकृष्ण ही हैं वास्तव वस्तु और भगवान के अतिरिक जो कुछ भी है वो वस्तु शून्य है इसलिए व्यर्थ है यानी सपने में जो हम देखते हैं वो तो वस्तु शून्य है ही ये हम समझ रहे हैं लेकिन मन ही मन जिन विषयों का अनुभव करते रहते हैं जागृत अवस्था में वो भी वस्तु शून्य क्यों क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद से उत्पन्न हम जो कुछ अनुभव करते हैं, वो भेद बुद्धि के कारण व्यर्थ ही है, है ना? क्यों? क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं और वो जड़ वस्तु का ही अनुभव कर सकती हैं। इंद्रियां वास्तविक वस्तु का अनुभव करने में अयोग्य हैं। हाँ, अगर कोई भजन करने लगे और भजन करते करते उसके अंदर ये सक्षमता आ जाए कि वो � और भगवान को पाने की उत्कट इच्छा से युक्त हो जाए, तो उसकी इंद्रियां चिन्मय हो जाती हैं। वो होती है भगवत कृपा के कारण, गुरुदेव की कृपा के कारण, संतों की कृपा के कारण। अन्यथा ये होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बताया यहाँ पर कि इंद्रिय जन्य और नानावस्तु विषयक होने के कारण इंद्रियों स यतेश्लोक में भगवान ने कहा निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्य जिग्यासायाम जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत कर्मचोदनाम् अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम यानी नित्य कर्म ही करने चाहिए और उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर और जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने ये बात कह दी। अगर मेरी शरणागति किसी ने ले ली है पूरी तरह से, तो फिर उसे वो कर्म करने चाहिए जो निष्काम है, जो उसे अंतर्मुख करेंगे, यानी जो मेरी और उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, या सकाम हैं, जो व्यक्ति को बाहरमुख बना देते हैं, जो भगवान से दूर ले जाते हैं, तब कोई सोचे कि अच्छा, बिना कर्म के तो हम एक पल नहीं रह सकते, और इसका पाप भी तो लगेगा, तो भगवान ने कहा कि अगर आत्मज्ञ यानी कि तब तो समस्त कर्मों को दूर से ही प्रणाम कर देना चाहिए। पांचवें श्लोक में भगवान ने कह दिया कि अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। यानी अगर नियम ये है कि अहिंसा हो, किसी की हिंसा ना किया जाए, उसका तो सेवन करना चाहिए, यानी उसे मानना ही होगा। परन्तु पवित्रता आदि न क्योंकि जिज्ञासु के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो यम नियमों के पालन से भी बढ़कर अपने गुरु की जो कि मेरे स्वरूप को जानते हों शांत हों उन्हें मेरा ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना यही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ पर भगवान जिज्ञासु पुरुष के � और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे हम सुनते रहिए समर पढ़ा।